यो बना स्टैंड बाय फॉर ट्रैक स्टार्ट नमस्ते दोस्तों नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। आज हम तुम्हें क्या सुनाएंगे हम्म hmm, हां कहानी क्या कहानी कहानी चार दोस्तों की कहानी ये चार दोस्त कौन-कौन से हैं बताएं हां हां बताइए हम इन चार दोस्तों के बारे में जानने के लिए हम तुम्हें जंगल में ले चल रहे हैं जंगल में हां बताओ अब हम कहां आ पहुंचे हैं जंगल में हां अब हम जंगल में है यहां तरह तरह के जानवर रहते हैं उनकी आवाजें सुन रहे हो ना हां हां सुन रहे। शेर की आवाज हां अच्छा अब तुम इस जंगल में रहने वाले चार दोस्तों से मिलो सबसे पहले हम मिलते हैं गिलहरी रानी से मैं हूं नन्ही गिलहरी मैं हूं नन्ही गिलहरी जंगल में मैं घूमती हूं पेड़ों पर मैं झूमती हूं हां पेड़ों पर तो गिलहरी को चढ़ते हुए हमने भी देखा है भाई तुमने देखा है ना हां देखा है शाबाश चलो अब दूसरे दोस्त से मिलते हैं मैं हूं खरगोश मैं हूं खरगोश नरम नरम बालों वाला लंबी लंबी कानो वाला मैं हूं खरगोश मैं हूं खरगोश हां पहले तुम गिलहरी से मिले फिर मिले खरगोश से और अब बारी है नई समझे <laughs> अरे भाई तीसरे दोस्त का नाम है बंदर बंदर <स्थियों> मैं हूं बंदर मैं हूं बंदर लंबी कूद लगाता हूं पेड़ों पर चढ़ जाता हूं मीठे फल खाता हूं मीठे फल खाता हूं मैं हूं बंदर मैं हूं बंदर <laughs> बंदर कैसे करता है <laughs> हां भाई बिल्कुल ऐसे ही करता है बंदर और अब हां अब हम तुम्हें मिलवाते हैं चौथे दोस्त से मैं हूं हाथी बड़ा निराला मैं हूं हाथी बड़ा निराला चाल है मेरी बड़ी निराली शान है हाथी तो बड़े जोर से आवाज करता है कैसे करता है हां भाई ऐसे ही आवाज करता है हाथी तो दोस्तों गिलहरी खरगोश बंदर और हाथी ये चारों दोस्त थे अब तो तुम्हें मालूम है ना कि ये चारों दोस्त कौन-कौन से हैं अच्छा बताओ तो उनके नाम गिलहरी खरगोश बंदर और हाथी हां और अब अब आगे की कहानी सुनाते हैं तो ये चारों दोस्त जंगल में एक नदी के किनारे रहते थे तुमने नदी देखी है कभी अरे भाई नदी में ढेर सा पानी होता है जो बहता जाता है ये चारो दोस्त नदी के किनारे रहते थे तुम समझे नदी हां समझ गए हम वो चारो दोस्त नदी में नहाते और खुश रहते नदी के दूसरे किनारे फलों के पेड़ थे कहां थे नदी के दूसरे रिपीट नदी के दूसरे किनारे पर हलौ के पेड़ थे क्या थे हलौ के पेड़ हम्म ये चारों दोस्त नदी के दूसरे किनारे पर जाकर खूब फल खाते थे लेकिन हां हमने तुम्हें ये तो बताया ही नहीं कि वो नदी के पार कैसे जाते थे कैसे जाते थे अरे भाई उन्हें तैरना तो आता ही नहीं था फिर हम्म इसलिए वो पुल के ऊपर से होकर नदी के दूसरी ओर जाते थे आप अच्छा।, अच्छा नहीं बोला इसलिए वो पुल के ऊपर से होकर नदी के दूसरी ओर जाते थे अरे पुल समझते हो ना तुम अरे भाई नदी के एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए लोग नदी के ओपर बहुत सारी लकडियों को जोड़ कर एक रास्ता बना लेते हैं इसे पुल कहते हैं क्या कहते हैं? पुल समझ गए ना तुम? हाँ, समझ गए लेकिन हाँ, हमने तुम्हें ये तो बताया ही नहीं कि वो नदी के पार कैसे जाते थे कैसे जाते थे भाई उन्हें तैरना तो आता ही नहीं था फिर इसलिए वो नदी इसलिए वो पुल के ऊपर से होके इसलिए वो पुल के ऊपर से होकर नदी के दूसरी ओर जाते थे पुल समझते हो ना तुम हम नहीं समझते अरे भाई नदी के एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए लोग नदी के ऊपर बहुत सारी लकड़ियों को जोड़कर एक रास्ता बना लेते हैं हां कभी-कभी लोग लकड़ियों के टुकड़ों की बजाय लोहे के टुकड़े भी जोड़ देते हैं और उनसे क्या बन जाता है आ और से बन जाता है पुल तो चारों दोस्त नदी के ऊपर बने पुल से नदी के दूसरी ओर जाते थे वहां वो खूब फल खाते पार नदी के जाना हो तो वो पुल पर सरपट चढ़ जाते कैसे चढ़ जाते सरपट पार नदी के जाना हो तो वो पुल पर सरपट चढ़ जाते जाकर पार नदी के वो मीठे मीठे फल खाते क्या खाते मीठे मीठे फल आ एक दिन वो नदी के पार मीठे मीठे फल खा रहे थे एक दिन वो नदी के पार जाकर मीठे-मीठे फल खा रहे थे कि अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी और फिर बहुत तेज वर्षा होने लगी फिर क्या हुआ चारों दोस्त वर्षा से बचने के लिए एक चट्टान के नीचे छुपकर बैठ गए अच्छा वर्षा बहुत देर तक होती रही वर्षा इतनी तेज हुई कि कुछ ही देर में नदी का पुल टूट गया वर्षा से बचने के लिए चारों दोस्त एक जगह छुपकर बैठ गए वर्षा काफी देर तक होती रही वर्षा इतनी तेज हुई कि नदी का पुल भी टूट गया, गया।, गया। हां नदी का पुल भी टूट गया कुछ देर बाद जब वर्षा रुकी तो चारों दोस्तों को भी पता चला कि पुल तो टूट गया है हां वो दुखी होकर कहने लगे अरे ये पुल तो टूट गया अब हम नदी के पार कैसे जाएं नदी पार कैसे रिपीट रिपीट रिपीट अरे अतीश में रोने का टच ला थोड़ा सा अरे ये पुल तो टूट गया अब हम नदी पार कैसे करेंगे हम अपने घर कैसे जाएंगे रिपीट हम अपने घर कैसे जाएंगे एक बार फिर हम अपने घर कैसे जाएंगे हां हमें अब तो हमें हमेशा यही रहना पड़ेगा नहीं नहीं हमारा प्यारा घर तो नदी के दूसरी तरफ है आए हमें कोई उस पार पहुंचा दे हां इस तरह की बातें करते करते, चारों दोस्त उदास हो गये. फिर अचानक गिलहरी को एक उपाय सूजा. फिर अचानक गिलहरी ने एक बात कही. अरे, अगर हम पुल को फिर से बना ली, तो हम फिर से नदी के उस पार जा सकती हैं. हां, हां, जा सकते हैं. टोंकी लहरि रानी जाओ तुम फूल बनाओ ठीक है फूल मैं ही बनाती हूं बेटा उदास होकर नहीं बोला आपने ठीक है फूल मैं ही बनाती हूं टोंकी लहरि रानी जाओ तुम फूल बनाओ एक बार थोड़ा, <coughs> थोड़ा सामने थोड़े सामने आके टोंकी लहरि रानी जाओ तुम फूल बनाओ ठीक है फूल मैं ही बनाती हूं एक बार फिर से बोलो नेजल मत करो और बेटा स्पीड कम करो टकी लेहरी रानी जाओ तुम पुल बनाओ ठीक है पुल मैं ही बनाती हूं इस तरह गिलहरी रानी पुल बनाने चली गई लेकिन वो तो कुछ ही देर में थक कर वापस आ गई फिर खरगोश पुल बनाने के लिए गया मगर कुछ देर में वो भी थक गया, क्या हुआ? थक गया तुमने बोला, क्या हुआ? थक गया हाँ, इसी तरहे बारी-बारी से बंदर और हाथी भी पुल बनाने गए मगर वो दोनों भी थक हार कर लौट आये और सब मिलकर गाने लगे तूट, तूट गया, गया पुल है पुल, पुल हमारा।, हमारा और वो दोनों भी ठक हार कर लौट आए और फिर सब ये गाने लगे तूट गया, गया है पुल हमारा पार नदी के कैसे जाएं कोई बताओ आगर हम को पुल को फिर हम कैसे बनाएं पुल को फिर हम कैसे इन चारों दोस्तों की बातें एक चिलिया भी सुन रही थी चारों दोस्तों को तूट गया है पुल हमारा पार नदी के कैसे जाएं कोई बताओ आकर हम को पुल को फिर हम कैसे बनाएं पुल को फिर पुल हम कैसे बनाएं इन चारों दोस्तों की बातें एक चिड़िया भी सुन रही थी टूट गया है पुल हमारा पार नदी के कैसे जाएं कोई बताओ आकर हमको फूल को फिर हम कैसे बनाएं फूल को फिर, फिर हम कैसे बनाएं फूल को फिर हम कैसे बनाएं इन चारों दोस्तों की बातें एक चिड़िया भी सुन रही थी कौन सुन रही थी चिड़िया हां चिड़िया इन दोस्तों के पास आई और बोली अरे तुम दुखी क्यों होते हो तुम पूल बना सकते हो अरे तुम दुखी क्यों होते हो तुम पूल बना सकते हो नहीं चिरिया हो? बहल हम सब ने कोशिश करके देख ली है हम पूल नहीं बना सके हाँ, हाँ, हाँ मैंने भी देखा है तुम सब ने पूल बनाने की कोशिश की मगर अकेले अकेले अकेले अकेले हां अकेले अकेले आकर तुम सब मिलकर अपना अपना काम बांटकर पुल बनाओ तो पुल जरूर बन जाएगा सच हां सच और फिर फिर क्या हुआ जानते हो क्या हुआ गिलहरी खरगोश बंदर और हाथी ने मिलकर पुल बनाना शुरू कर दिया कोई लकड़ियां लाया किसी ने मिट्टी को खोदा किसी ने कोई लकड़ियां लाया किसी ने मिट्टी खोदी किसी ने खत्ते बनाए और फिर चारों दोस्त मिलकर पुल बनाने में जुट गए में मिलजुलकर पुल बना यारों दोस्तों ने जब मिलकर काम किया तो पुल बन गया पुल बन, बन गया, बन गया। <laughs> पुल बनू 3 हैशा हैशा जोर लगा लो हैशा जोर लगा लो हैशा आपस में मिलजुल कर आपस में मिलजुल कर पुल बना लो हैशा पुल बना लो हैशा हैशा हैशा हैशा हैशा चारों दोस्तों ने जब मिलकर काम किया तो पुल बन गया हां पुल बन गया चारों दोस्तों ने जब मिलकर काम किया तो पुल बन गया चारों दोस्तों ने जब मिलकर काम किया तो पुल बन गया, बन गया। पुल बनने से चारों दोस्त खुश हो गए और पुल पर से होकर वापस नदी के दूसरे किनारे की तरफ आ गए अच्छा अब एक बात बताओ जब गिलहरी खरगोश बंदर और हाथी ने पहले पुल बनाने की कोशिश की चारों दोस्तों ने जब मिलकर काम किया चारों दोस्तों ने जब मिलकर काम किया तो पुल बन, बन गया।, गया पुल बनने से चारों दोस्त खुश हो गए क्या हो गए खुश, खुश हो गए हम्म और पुल पारसी होकर वापस नदी के दूसरे किनारे की तरफ जहां उनका घर था वहां आ गए, आ गए। अच्छा एक बात बताओ जब गिलहरी खरगोश बंदर और हाथी ने पहले पुल बनाने की कोशिश की तो उनसे पुल क्यों नहीं बना क्योंकि वो पुल को अकेले अकेले बना रहे थे दोबारा बोलो क्योंकि वो पुल को अकेले अकेले बना रहे थे हां जो काम अकेले से ना हो सके वो और कैसे हो सकता है मिलजुलकर हो सकता है कैसे हो सकता है मिलजुलकर हो सकता है बिल्कुल सब मिलकर जब काम करें सब मिलकर जब काम करें तो काम बने भई काम बने तो काम बने भई नमस्ते दोस्तों नमस्ते नमस्ते आज हम तुम्हें क्या सुनाएंगे अह कहानी क्या कहानी हां कहानी चार दोस्तों की कहानी ये चार दोस्त कौन-कौन हैं बताएं हां बताइए अच्छा इन चार दोस्तों के बारे में जानने के लिए हम तुम्हें जंगल में ले चलते हैं. जंगल में? पताओ तो अब हम कहां आप पहुँचे हैं? जंगल में. हाँ, अब हम जंगल में हैं. यहां तरह तरह के जानवर रहते हैं.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 मैं हूँ नन्ही गिलहरी जंगल में मैं घूमती हूँ पेड़ों पर मैं झूमती हूँ हां पेड़ों पर तो गिलहरी को चढ़ते हुए हमने भी देखा है भाई तुमने भी देखा है ना हां हां देखा है शाबाश चलो अब दूसरे दोस्त से मिलते हैं मैं हूं खरगोश नरम नरम बालों वाला लंबे लंबे कान वाला मैं हूं खरगोश मैं हूं खरगोश हां पहले तुम मिले गिलहरी से और फिर मिले खरगोश से हां पहले तुम मिले गिलहरी से और फिर मिले हर गोश से और अब बारी है <laughs> नहीं समझे mm. अरे भई तीसरे दोस्त का नाम है बंदर मैं हूँ बंदर मैं हूँ बंदर लंबी कूद लगाता हूँ पेलों पर चड़ जाता हूँ मीठे फल खाता हूं, मीठे फल खाता हूं, मैं हूँ बंदर, मैं हूँ बंदर. <laughs> भई बंदर कैसे करता है? हाँ! <laughs> <laughs> बंदर कैसे करता है भाई हां ठीक और अब बंदर के बाद तुम मिलोगे चौथे दोस्त से हाथी बड़ा निराला मैं हूं हाथी बड़ा निराला चाल है मेरी बड़ी निराली शान है मेरी बड़ी निराली अरे हाथी तो बड़े जोर से आवाज करता है कैसे करता है याद। याद। <laughs> ऐसे ही आवाज करता है हाथी तो दोस्तों गिलहरी खरगोश बंदर और हाथी ये चारों दोस्त थे अब तुम्हें मालूम है ना अब अब तो तुम्हें मालूम है ना कि ये चारों दोस्त कौन-कौन से हैं अच्छा तो उनके नाम बताओ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 जो बहता जाता है समझ गए हां समझ गए ये चारों दोस्त नदी के किनारे रहते थे नदी में नहाते थे और खुश रहते थे नदी के दूसरे किनारे पर फलों के पेड़ थे हम्म किसके पेड़ थे फलों के हम्म ये चारों दोस्त नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाकर खूब फल खाते लेकिन हां हमने तुम्हें यह तो बताया ही नहीं कि वो नदी के पार कैसे जाते थे कैसे जाते थे हम्म वो नदी के पार जाते थे पुल से क्योंकि उन्हें तैरना तो आता ही नहीं था हुँ. अरे हां तुम समझते हो ना पुल क्या होता है हम्म नहीं समझते नहीं अरे भाई नदी के एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए लोग नदी के ऊपर लकड़ियों को जोड़कर एक रास्ता बना लेते हैं कभी-कभी लकड़ियों की जगह लोहे के टुकड़े भी जोड़ते हैं इससे पुल बन जाता है और इसे ही पुल कहते हैं क्या कहते हैं पुल हम चारों दोस्त नदी के ऊपर बने पुल से नदी के दूसरी ओर जाते थे और वहां वो खूब फल खाते हम पार नदी के जाना हो तो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 वो नदी के पार जाकर मीठे मीठे फल खा रहे थे कि अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी फिर बहुत तेज वर्षा होने लगे अच्छा? वर्षा से बचने के लिए चारों दोस्त एक जगे छुप कर बैठ गए वर्षा बहुत देर तक होती रही। वर्षा इतनी तेज हुई के नदी का पुल तूट गया। तूट गया। क्या हुआ? नदी का पुल तूट गया। हाँ, कुछ देर बात जब वर्षा रुकी। तो चारों दोस्तों को भी पता चला के पुल तूट, तूट गया, गया है।, है के पुल तूट गया है वो दुखी होकर कहने लगे आरे ये पुल तो तूट गया है वर्शा इतनी तेज हुई के नदी का पुल भी टूट गया क्या हुआ नदी का पुल टूट गया हां कुछ देर बाद जब वर्षा रुकी तो चारों दोस्तों को भी पता चला कि पुल टूट गया है चारों दुखी होकर आपस में बातें करने लगे अरे ये पुल तो टूट गया अब हम नदी पार कैसे करेंगे हम अपने घर कैसे जाएंगे हां हम तो अब तो हमें यही रहना पड़ेगा नहीं नहीं हमारा प्यारा घर तो नदी के दूसरी तरफ है हाय हमें कोई उस पार पहुंचा दे हाँ हमें उस पार पहुंचा दे कट, वो आपने ठीक नहीं बोला था एक कट दुबारा लो बेटाई मीजिक चल रहा है द्यान से करो यही से लो आगे